ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है सिद्धांत भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रभाकर अनुयायियों का जो कथन है उसका निराकरण कर रहे हैं प्रभाकर जी के अनुयायियों का मानना है कि वेद कार्यपरक ही हैं। संपूर्ण वेद कार्यपरक हैं। ये जो प्रभाकर के अनुयायियों का मानना है इसे यदि स्वीकार करेंगे तो जो कार्य रूप नहीं है या कार्यान्वित नहीं है ब्रह्म वह वेद प्रतिपाद्य नहीं हो पाएगा फिर इसलिए प्रभा करके इस मान्यता का निराकरण करना आवश्यक है इसलिए भस्कर भगवान निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं कि जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न पूर्ण वस्तु ब्रह्म है जो किसी का भी शेष नहीं है वह उपनिषद है औपनिषद का अर्थ है उपनिषदों से प्रतिपाद्यमान है उपनिषदों से ही जाना जाता है और उपनिषद है। वेद हैं इसलिए वेद प्रमाणक हैं सिद्ध वस्तु ब्रह्म भी जो स्वतंत्र है कार्यन्वित कार्य रूप या कार्यान्वित रूप नहीं है और वह भी वेदार्थ है अतः संपूर्ण वेद कार्य या कार्यान्वित वस्तु परक ही है यह मानना गलत है ये निश्चित होगा संपूर्ण वेद कार्य या कार्यान्वित अर्थ को बताता है इस मान्यता को गलत बताए बिना ब्रह्म के औपनिषेदत्व की सिद्धि नहीं होती इसी के लिए खंडन किया जा रहा है तो खंडन करते हुए बताया गया कि ब्रह्म को कोई भी न तो विधिशेष बता सकता है और न तो ब्रह्म में औपनिषदत्व का खंडन कर सकता है इसे कहा गया नही अ अहम प्रत्यय विषयकर्तृ व्यतिक तत्साक्षी सर्वूतस्थ सम एकह कूटस्थ नि पुरुषो विधिडे तर्क समय वेनचिदिगत आत्मा अतः स न कचिथ प्रत्याख्या शक्यो वा वेत यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब आत्मवादा हेयो नापि न हेयो नापि उपादेय ये जो वाक्य रहा है भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए साक्षिण सर्वशेषिवादेय अयवाच न कर्मशेष इतिहा आत्म तो ये कहते हैं कि जो साक्षी आत्मा है स्वरूप है वह अस्मत् प्रत्यय का विषय नहीं है अहम प्रत्यय विषय तो उसमें नहीं है क्योंकि अहम प्रत्यय का भी साक्षी है तो साक्षी शब्द से लेना अहम प्रत्येक का भी जो साक्षी है अनेक कर्ता भोक्ता रूप आत्मा नहीं है निरूपाधिक आत्मा और वह सर्वशेषी है तो साक्षी न सर्वशेषित्व तो शेषी कहते हैं अंगी को फल को तो सब इसके लिए है आत्मा के लिए है और आत्मा किसी का भी अंग नहीं है शेष नहीं है जो भी वेदों के द्वारा साधन बताए जा रहे हैं वह आत्म प्राप्तर्थ है इसलिए कहा जाता है सर्वे वेदा ये पदमा मनती सर्वा नीचय तपान सेवा नीचयद वह और यदि छंत ब्रह्मचर्या चरती तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमे नचिकेताकु को यमराज ने कहा मतलब वेद तथा तो वेद प्रतिपादित समस्त साधन जिसकी प्राप्ति के लिए है प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा यद्यपि वो नित्य प्राप्त हैं लेकिन नित्य प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त सा जिन अविद्यारी दोषों के कारण लगता है उन अविद्यादि दोषों की निवृत्ति द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति रूप प्राप्ति के साधन सब के सब है और जो किसी का भी साधन नहीं है सब साधनों का शेषी है अंगी है उसे कहा जाता है सर्वशेषी उसमें एक धर्म रहेगा सर्वशेषित्व तो जो साक्षी है यानी शुद्ध आत्मस्वरूप है वह प्रयोजन स्वरूप होने के कारण फल स्वरूप होने के कारण निरतिशय आनंद स्वरूप तथा समस्त अनर्थों से रहित होने के कारण वह किसी का शेष नहीं होगा वह फलात्मक है इसलिए उसे सर्वशेषी कहा जाएगा सर्व शब्द से लेना सब साधन और उन सब साधनों का शेषी है प्रयोजन है न कि किसी प्रयोजन के प्रति साधन साक्षी तो साक्षी न सर्वशेषित्व एक हेतु हुआ और दूसरा हेतु है अनुपादेय अहेय अनुपादेयवाच्य साक्षी न इस, इसके साथ अन्वय करना हेतु का भी तो साक्षी एक तो सर्वशेषी है और अहेय अनुपादेय स्वरूप है साक्षी में हेयत्व तो नहीं है साक्षी है सबकी आत्मा और स्वयं का स्वरूप स्वयं का हेय यानी त्याज्य या उपादे यानी ग्राह्य नहीं होता ग्राह्य या त्याज्य स्वरूप से भिन्न वस्तु होगी जिसे ग्रहण किया जा सकता है साधनों के माध्यम से प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है उसे उपादे कहते हैं साध्य रूप पदार्थ को और हे कहा जाता है त्याज्य को तो हे या उपाधेय अनात्म वस्तु हुआ करती है आत्म भिन्न वस्तु हुआ करती है आत्मा नहीं और साक्षी तो आत्मा है इसलिए वह अहेय अनुपादे होने से भी क्या होगा उसमें कर्म शेषत्व तो नहीं रहेगा सर्वशेषी होने के कारण ऐसा लगाना आना कि साक्षी न कर्मशेषत्वम न ये प्रतिज्ञा रहेगी साक्षी न कर्म शेष ये कहो या साक्षी न कर्मशेषित नशेषत्वम शेषत्व ये प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु बताए हैं एक साक्षी न सर्वशेषित्वात्त जो सब का शेष होगा वो किसी का जो सब सबका शेषी होगा वह किसी का शेष नहीं होगा और दूसरा साक्षी अहेय होने से तथा अनुपाधेय होने से भी किसी भी कर्म का वह शेष नहीं बन पाएगा न कर्म शेषा तो उसमें तो साक्षी न कर्म शेषित शेषत्व सर्व साक्षी शेषित्वात्म अहे अनुपादेय इस प्रति एक प्रकार से इस प्रकार का एक अनुमान तर्क युक्ति बता रहे हैं आत्मत्वात इत्यादि से भाष्यकार भगवान इसलिए उस आत्मत्वात इत्यादि भाष्य का अवतरण में अभिप्राय लिखते हुए इस भाष्य से जिस युक्ति को सूचित किया जा रहा है वह युक्ति टीकाकार ने अवतरण में बताई इसलिए लिखते न कर्म शेष इति। तो भाष्य में है न हेयो नापि उपाधेय तो सर्वेश आत्मवाद एवं साक्षिण सर्वेशा आत्मवाद एवं ऐसा लोग साक्षी, साक्षी सबकी आत्मा होने से सर्वात्मा होने से वह किसी का हेय और किसी का उपादे नहीं होगा अहेय अनुपादेय है साक्षी और अहेय अनुपादे होने से हो जाएगा कर्म का अशेष शेष नहीं उसमें अहे अनुपादेयत्व तो होने से कर्म शेषत्व तो नहीं है और चकार बता रहा है जो आत्मत्वाद एवच में चकार है वो बता रहा है सर्वशेषित्व जो अवतरण में दो हेतु बताए थे ना, उसमें से एक हेतु जो सर्वेशम क्या नाम न हेयो न अनुपादेय न उपादेय इससे अहेयत्व तो अनुपादेयत्व तो सिद्ध किया बताया साक्षी में और सर्वशेषित्व को बताने वाला च है वो समुच्चायक है अवतरण में लिखा हुआ जो सर्वशेषित तो एक हेतु है उसका समुच्चयक चकार रहेगा इसलिए अर्थ निकलेगा कि साक्षी सर्वशेषी होने से और अनु सबकी आत्मा होने से किसी का भी हेय तथा उपादे न होने से किसी का भी हे तथा तो उपाधेय क्यों नहीं है इसमें हेतु है सर्वेशम आत्मत्वात् सबकी आत्मा होने से किसी का हे या किसी का उपाधेय नहीं और हे उपाधेय न होने से कर्म नहीं होगा जो भी कर्म शेष है यह या तो वह या तो हे होता है या तो उपाधेय होता है और आत्मा हे नहीं उपाधेय नहीं इसलिए कर्म शेष नहीं बनेगा भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार आत्मनो हेय्व आशंक्य आह कहते हैं आत्मनो अशंक्य आत्मन हेय्श्य पूर्ववाक्य ने कहा कि आत्मा नहीं है नहीं है लेकिन आ, प्रभा करके अनुयायी आत्मा में हेयत्व की शंका करते हैं किस लिए कर्मशेषत्व की सिद्धि के लिए आत्मा कर्मशेष नहीं होगा इसमें हेतु बताया आत्मा का अहेयत्व और वो जो अहेयत्व हेतु है वह यदि आत्मा में सिद्ध न हो तो फिर आत्मा में कर्म कर्मशेषत्व भाव सिद्ध न हो करके कर्म कर्मशेषत्व सिद्ध होगा हे सिद्ध होगा या उपादेश सिद्ध होगा आत्मा तो उसमें हो सकता है कर्म कर्मशेषत्व क्योंकि जो हे वस्तु है या उपाधेय वस्तु है वह बनती है कर्मशेष और आत्मा को कर्मशेष मानना अभिष्ट है मीमांसकों को इसलिए उनके इस अभिष्ट की सिद्धि के लिए वे यदि आत्मा में कर्म से सत्व का साधक हेयत्व की आशंका करते हैं तो उसका निराकरण किया जा रहा है तो हेयत्व की शंका क्यों होगी किसके किसको लेकर के होगी तो कहते है अनित्यत्वना आत्मा अनित्य होने से हे होगा इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है जो अनित्य वस्तु होती है वह हे हुआ करती है तो आत्मा भी अनित्य है इसलिए हेय है ऐसी यदि कोई आशंका करें तो उसका निराकरण भस्कर भगवान कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि आत्मा अनित्य नहीं है नित्य है नित्य होने से अनित्यत्व प्रयुक्त हेयत्व आत्मा में नहीं दिखाया जा सकता तो कह रहे हैं अनित्यत्व आत्मनो हेयत्व आशंक्य भ्रांति से कोई आत्मा को अनित्य समझ करके आत्मा हे है ऐसी आशंका यदि करें तो उस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान यह वाक्य लिखते हैं सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति कहते जितने भी नष्ट होने वाला पदार्थ है ओ सब के सब विकार रूप है यानी कार्य रूप है जात ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार और वो नष्ट होगा कहां तक तो पुरुषांतम पुरुष है आत्मा पूर्ण वस्तु और उस पूर्ण वस्तु में ही सभी विलीन होने वाले पदार्थों का विलय होता है सभी लय को यानी विनाश को प्राप्त होने वाले पदार्थों के विनाश का अधिष्ठान ये पुरुष है पुरुषांतम विनश्यति पुरुष से पूर्व तक जो अव्यक्त पर्यंत पदार्थ है वही नष्ट होता है अव्यक्त तो यद्यपि अनादि है लेकिन शांत है अव्यक्त यानी अविद्या वह उत्पन्न नहीं हुई लेकिन नष्ट होती है इसलिए अनित्य है तार्किकों के यहां अनित्य दोनों को कहा जाता है जो जन्म ले वो भी अनित्य जन्म लेने वाले को कहा जाता है प्राग अभाव का प्रतियोगी और जो प्राग अभाव का प्रतियोगी है वह अनित्य है अनित्य का लक्षण है प्राग अभाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व व अनित्यत्व तर्क संग्रह में पद पदकृत्य में अनित्य का लक्षण ये बताया है जो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो और प्राग अभाव का प्रतियोगी कौन होता है जो उत्पन्न होता है जन्म लेने वाला प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है और जो भी प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा वह अनित्य है यह अर्थ निकलेगा और कहा अविद्या का तो जन्म नहीं होता तो प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगी तो अनित्य नहीं मानी जाएगी फिर और आत्मा को छोड़कर तो सभी अनित्य हैं तो अविद्या तो अजन्मा होने के कारण प्राग अभाव की अप्रतियोगी रहेगी तो नित्य माननी पड़ेगी इसलिए कहा ध्वंस प्रतियोगित्व जो ध्वंस का प्रतियोगी हो उसे भी अनित्य कहा जाता है ध्वंस का प्रतियोगी होता है जो नष्ट होता है तो नष्ट होता है सारा कार्य तो नष्ट होगा ही जातक से मृत्यु के अनुसार और अविद्या भी नष्ट होती है भले उत्पन्न न हुई हो लेकिन नष्ट होती है नष्ट होती है इसलिए उसे भी कहा जाता है अनित्य ध्वंस का प्रतियोगी होने से और ये शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन्हें कहा जाएगा विनाशी पदार्थ उनका विनाश होगा और उन सब का विनाश निस्साक्षिक नहीं होगा उनके विनाश को देखने वाला कोई ना कोई होगा जैसे उनके भाव को देखने वाला कोई ना कोई होता है। इन पदार्थों का भाव या अभाव निस्साक्षिक नहीं हुआ करता नहीं बिना उनके भाव अभाव को देखने वाले के उनका भाव अभाव सिद्ध नहीं होता तो सब के सब नष्ट हो रहे तो मानना पड़ेगा इन सब के नाश को देखने वाला कोई न कोई अवशिष्ट है वो है पुरुष आत्मा वही साक्षी है और वह अनित्य नहीं है वह प्राग अभाव का भी प्रतियोगी नहीं है जन्म नहीं होता उसका इसलिए और नष्ट नहीं होता है इसलिए ध्वंस का भी प्रतियोगी नहीं है तो अनित्य का तो यही लक्षण है या तो ध्वंसाभाव का प्रतियोगी हो या तो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो और जो पुरुष है आत्मा वह न तो प्राग अभाव का प्रतियोगी बनता है न तो ध्वंस का प्रतियोगी बनता है इसलिए उसे कहा जाएगा नित्य ही वह अनित्य नहीं है तो ये कहते हैं सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति पुरुष पर्यत नष्ट होता है पुरुषो विनाश हेतु हित्वाभा पुरुष के विनाश का कोई हेतु न होने से हेतु हितवाभावत अविनाशी पुरुष अविनाशी है उसका नाश नहीं होगा इसलिए अनित्य नहीं होगा जन्म नहीं।, नहीं होता इसलिए भी अनित्य नहीं और नष्ट नहीं होता इसलिए भी अनित्य नहीं है पुरुषा आत्मा अब विक्रिया भावाच्य कूटस्थ नित्य इसका एक अवतरण है टीका में कहते भले ही नित्य हो लेकिन इसे नित्य होते हैं दो प्रकार के एक परिणामी नित्य पदार्थ और दूसरा कूटस्थ नित्य पदार्थ तो ये पुरुष नष्ट नहीं होता इसलिए नित्य है जन्म नहीं लेता इसलिए भी और नष्ट नहीं होता इसलिए नित्य है कहा लेकिन उसमें उसकी नित्यता किस प्रकार की है परिणामी नित्यता है उसमें या कूटस्थ नित्यता है तो ये कहा जा रहा है कि वह परिणामी नित्य नहीं है अपितु कूटस्थ नित्य है जो परिणामी नित्य होगा वह हे बनता है अनित्य पदार्थ भी हे बनता है अनित्यत्व दोष के कारण तो बदलने वाला होगा परिणाम कहते हैं पूर्व अवस्था का परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण ये परिणाम है शरीर में परिणाम नाम का एक विकार होता है इसलिए विकारी कहलाता है तो जैसे कुमार अवस्था तो चली गई शिशु अवस्था चली गई समाप्त तो हो गई लेकिन उसी के साथ नष्ट नहीं हुआ ये शरीर अवस्थी है परिणामी है तो शिशु अवस्था को उसने छोड़ा कुमार अवस्था को स्वीकार किया तो शिशु अवस्था जो पूर्व अवस्था है उसका परित्याग पूर्वक कुमार अवस्था का ग्रहण ये परिणाम हुआ और ये परिणाम जिसका हुआ शरीर का तो शरीर तो रहा शरीर की पूर्व अवस्था चली गई अवस्था तो के साथ वो नहीं गया तो परिणामी नित्य कहलाता है ऐसे अविद्या परिणामी नित्य है तो परिणाम उसका ये जगत चला जाने पर भी महाप्रलय में अविद्या रहती है मात्र ज्ञान होने पर ही उसकी निवृत्ति होती है ज्ञान को छोड़ करके विद्या को छोड़ करके अविद्या और किसी भी साधन से निवृत्त नहीं होती है इसलिए वह नित्य कहलाती है उसमें सापेक्ष नित्यता अहम साक्ष, ब्रह्मास्मृत्याक साक्षात्कार के पूर्व तक रहती हैं वो अपेक्षित नित्य हैं उसे परिणामी नित्य कहा जाता है और जो परिणामी नित्य है वह भी हेय होता है हे तो में एक तो अनित्व तो हेतु होता और नित्य होने पर भी यदि परिणामी नित्य होगा तो वह भी हेय सिद्ध होता है तो आत्मा परिणामी नित्य होगा और परिणामी नित्यत्व उसमें होने से हेयत्व तो होगा जैसे परिणामी नित्य शरीरादि हैं अविद्यादि हैं उनमें हेयत्व तो हैं ऐसे आत्मा में भी परिणामी नित्यत्व हेयत्व तो का प्रयोजक देख करके हेयता की आशंका यदि कोई करता है तो उसका निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा है कि ये पुरुष जो है कूटस्थ नित्य है विक्रिया हेत्वाभा कूटस्थ नित्य ये वाक्य है ना इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि परिणाम हे हेयता तो आत्मा भले ही नित्य हो उसका विनाश न होने के कारण अविनाशी हो लेकिन वो परिनामी है ऐसा मानो तो परिणामी होने से हेय होगा इस प्रकार आत्मा के परिणामित्व प्रयुक्त हेयता ताकि आशंका यदि कोई करता है तो उसका निराकरण करते हैं निराच का अर्थ निराकर होती निराकरण करते, करते हैं भगवान भाष्यकार विक्रिया इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है विक्रिया विक्रियाहत्वाभाव्य कूटस्थ नित्य कौन आत्मा साक्षी अनुभूति लिया कि आत्मा कूटस्थनित्य नित्य है पुरुष क्यों तो विक्रियाहत्वाभावत इसमें विक्रिया का अर्थ है विकार तो परिणाम भी एक विकार है तो परिणाम रूप जो विकार है इस परिणाम रूप विकार का भी कोई हेतु आत्मा में न होने से परिणाम सवयव पदार्थ का होता है आत्मा है इसलिए परिणाम नहीं होगा वो परिणाम ही नहीं होगा पूर्व अवस्था का त्याग उत्तर अवस्था का ग्रहण शरीर के इसलिए हो रहा है कि शरीर सवयव है जन्म के बाद उसमें अवयवों की वृद्धि होती है तो हस्तपाद आदि अवयवों के बढ़ने से माना जाता है ये शरीर बढ़ गया तो वृद्धि नाम का विकार हुआ तो पूर्व शिशु विकार को छोड़ा वृद्धि नामक अवस्था को धारण कर लिया शिशु अवस्था गई ये परिणाम हुआ तो इस प्रकार का परिणाम तो शरीर का होता है वह विक्रिया है परिणाम नाम की विक्रिया यानी विकार उसका हेतु शरीर में है सावयवत्व ऐसे अविद्या जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका उसके अवयव हैं तीनों गुण प्रलय काल में साम्यावस्था में रहते हैं तो वो एक अवस्था है उसकी साम्य अवस्था उस साम्य अवस्था को छोड़ देती है प्रकृति और गुणत्रय की वैषम्य अवस्था आ जाती है शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था आती है तो वहां रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है सत्वगुण उद्भूत है उत्कर्ष को प्राप्त है तो ये गुणत्रय की वैषम्य अवस्था है न विषमावस्था है तो साम्य अवस्था का परित्याग पूर्वक गुणत्रय के विषम अवस्था का ग्रहण प्रकृति ने किया तो माया ना ये नाम हुआ उसका वह भी विकार है विषमावस्था इस प्रकार की जो विक्रिया है वो सावय पदार्थ में होती है विक्रिया परिणामात्मक विकार और उसका हेतु है सावयव सावयवत्व और उस सावयवत्व का अभाव आत्मा में है सावयवत्व तो आत्मा में नहीं है सावयवत्व न होने से आत्मा परिणामी नित्य नहीं होगा उसमें परिणामित्व तो नहीं होगा और परिणामित्व ये हेयता का प्रयोजक है तो हेयता का प्रयोजक जो था? परिणामित्व और उस परिणामित्व का हेतु सावयवत्व का अभाव आत्मा में होने के कारण परिणामित्व नहीं होगा और परिणामित्व न होने से आत्मा को कूटस्थ नित्य कहा जाएगा परिणामी नित्य नहीं वो कूटस्थ नित्य यानी निर्विकार नित्य है विकारात्म स्विकार नित्य नहीं है कृति है स्वीकार नित्य टीका में टीकाकार लिखते हैं थोड़ा सा हाँ, ये अतएव इत्यादि का अवतरण दूसरा वाक्य आ रहा है न भाष्य में अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसका अवतरण है उपादेयत्व निराचे अतएव तो कहा यदि हेय नहीं है आत्मा तो पदार्थ या तो हे होंगे या तो उपाधेय होंगे तो आत्मा में तो नहीं है यदि नित्य होने के कारण और ये जो है परिणामित्व तो न होने के कारण कुटस्थ नित्यत्व तो है ऐसा यदि आप मानते हैं तो हे नहीं हुआ तो उपादेय मान लो इस प्रकार की शंका का निराकरण कर रहे उपादेयत्व निराचष्टे आत्मा जैसे हेय नहीं है ऐसा उपादेय भी नहीं है इसे बताया जा रहा है अत एव इत्यादि से तो अत एव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अत एव का अर्थ करते हैं टीकाकार निर्विकारित्वात एव ऐसा समझना निर्विकारित्वात अतः शब्द का अर्थ है अतः ये सर्वनाम है न शब्द का तहसील प्रत्यय का रूप है अतः तो इसका अर्थ निकलेगा अस्मात्व कारणात् और ये अस्मत् शब्द से किसको लेना है ये क्या नाम इदम शब्द से अतः तो ये इदम शब्द का रूप है न ये परामर्शक है निर्विकारत्व का जो पूर्व में बताया ना कि विक्रिया हत्वाभाव कूटस्थ नित्य कुटस्थ नित्य का अर्थ होता निर्विकार नित्य है तो निर्विकारत्व तो आत्मा में होने से ही आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप शुद्ध बुद्ध और मुक्त इन तीन शब्दों में दोनों दो समास करिए और फिर स्वभाव शब्द के साथ कर्मधारय धारा समास करिए और नित्य शब्द के साथ भी एक अलग से कर्मधारय धारा समास होगा तो द्वंद के आदि और अंत में सूर्यमान जो स्वभाव तथा नित्य पद है इनका द्वंद्व समास के घटक शुद्ध बुद्ध मुक्त इन तीनों शब्दों के साथ अन्वय होगा तो तीन निकलेंगे नित्य शुद्ध स्वभाव नित्य बुद्ध स्वभाव और नित्य मुक्त स्वभाव कौन आत्मा तो आत्मा नित्य शुद्ध स्वभाव है आत्मा नित्य बुद्ध स्वभाव है आत्मा नित्य मुक्त स्वभाव है स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप आत्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है ये नहीं कि पहले अशुद्धि थी और उस अशुद्धि की निवृत्ति होने के बाद शुद्ध होगा वो कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं है नित्य शुद्ध है जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है साक्ष, सर्व साक्षी है अंतर्यामी हैं उसके स्वभाव में अशुद्धि है नहीं और दूसरे किसी वस्तु का संपर्क उसके साथ होता नहीं है हमेशा संपर्क यानी संघ संबंध देखा जाता है उन्हीं पदार्थों में होता है जो समान सत्ता वाले हैं अशुद्धि तो दो प्रकार से होती है, एक तो स्वयं अपने आप में हो या स्वयं शुद्ध होने पर भी अशुद्ध पदार्थ का संबंध करें तो अशुद्ध पदार्थ के संबंध से अशुद्धि आ जाती है तो आत्मा में आत्मा के स्वरूप में कोई अशुद्धि नहीं है तो कहा कि भले स्वरूप में अशुद्धि नहीं है लेकिन अशुद्ध पदार्थों के संपर्क से अशुद्धि आएगी तो कहते अशुद्ध पदार्थ का संबंध आत्मा के साथ तब होगा जब आत्मा जिस सत्ता वाला है उसी सत्ता वाला कोई न कोई दूसरा अशुद्ध पदार्थ हो आत्मा तो पारमार्थिक सत्ता वाला है और पारमार्थिक सत्ता वाला कोई भी अशुद्ध दूसरा पदार्थ है ही नहीं अव्यक्त से लेकर के शरीर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब की या तो व्यावहारिक सत्ता को हो या तो प्रातिभाषिक सत्ता को हो पारमार्थिक सत्ता नहीं है किसी की भी और आत्मा जिस आत्मा को नित्य शुद्ध स्वभाव कहा जा रहा है वह पारमार्थिक सत्ता वाला है उसके तरह सत्तावान दूसरा कोई भी न होने से अशुद्ध पदार्थ और समान सत्ता वाले पदार्थों का ही आपस में संबंध हुआ करता है विषम सत्ता वाले नहीं जागृत के पदार्थ का और स्वप्न के पदार्थों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा इसलिए कि जागृत के पदार्थ व्यावहारिक सत्ता वाले हैं स्वप्न के पदार्थ प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं इसलिए इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं बनता विषम सत्ता होने से अलग अलग सत्ता होने से तो आत्मा भी अकेला ही है पारमार्थिक सत्ता वाला और दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं आ, सत्ता वस्त। और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जो पारमार्थिक सत्ता वाली हो और अशुद्ध हो और उसका आत्मा के साथ संबंध बने तब उसकी अशुद्धि आत्मा में आ जाए तो इसलिए दूसरे के संपर्क से भी अशुद्धि आत्मा में नहीं आएगी और स्वरूपतः तो भी कोई अशुद्धि नहीं है इसलिए उसे कहा जाता है हमेशा शुद्ध स्वरूप नित्य शुद्ध स्वरूप है वो और नित्य बुद्ध स्वभाव आत्मा नित्य बुद्ध स्वभाव है बुद्ध शब्द का अर्थ है चेतन बुद्ध धातु ज्ञानार्थक है ना और उससे भावार्थ में अक्त प्रत्यय करके बुद्ध शब्द बन जाएगा तो उसका अर्थ निकलेगा बोध तो नित्य बुद्ध स्वरूप है का अर्थ है नित्य बोध स्वरूप है नित्य ज्ञान स्वरूप है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह श्रुति विशुद्ध ज्ञान स्वरूप कहती है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसमें ज्ञान स्वरूप है तो ये बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान चेतन तो नित्य चेतन स्वरूप है इसलिए उसे प्रज्ञान घन कहा जाता है प्रज्ञान है प्रकृष्ट ज्ञान यानी जड़ता के संसर्ग से विषय संपर्ग से रहित ज्ञान तो जो भी अचेतन पदार्थ है अनात्मा अव्यक्त लेकर के शरीर पर्यंत के पदार्थ वे सब के सब प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं और ये आत्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञान है वह पारमार्थिक सत्ता वाला है तो जड़ पदार्थों का इस पारमार्थिक सत्ता वाले आत्मा के स्वरूभूत चेतन के साथ ज्ञान के साथ कोई संपर्क नहीं होगा संपर्क न होने से वो ज्ञान स्वतः शुद्ध है और ये जो है जड़ पदार्थ हैं उनके संपर्क से भी रहित हैं इसलिए वो नित्य बुद्ध स्वभाव है चेतन स्वभाव उसमें जड़ता ही नहीं स्वरूपतः भी जड़ता नहीं है प्रज्ञान घन होने से घन ये प्रत्यय बताता है प्रज्ञान यानि चैतन्य और उससे विपरीत जो अचेतन है जड़ता है उसका लेश भी नहीं है तो घन कहा जाता है घन जो है विजातीय के आत्यंतिक अभाव को बताता है विजातीय का बिल्कुल ही अभाव है ये बताता है प्रज्ञान घन है ना तो नित्य बुद्ध स्वभाव हो गया आत्मा नित्य चेतन स्वरूप है और नित्य मुक्त स्वरूप है उस स्वरूप में जो नित्य शुद्ध चिद्रूप है उसमें स्वतः कोई बंधन नहीं है और दूसरे अनात्म वस्तुओं का उसके साथ वास्तविक संबंध न बनने से आगंतुक बंधन भी वस्तुतः नहीं है उसमें इसलिए नित्य मुक्त स्वरूप है उसे मुक्त नहीं होना है केवल अज्ञान वशात उसमें बद्धता का आरोप हुआ है उस आरोप से मुक्त होना है कोई अपराध किया न हो लेकिन विरोधी ने केवल आरोप लगा दिया तो आरोप मुक्त होने के लिए भी फिर उसे जाना पड़ता है कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है सब प्रमाण जब न्यायाधीश के द्वारा उसे आरोप मुक्त किया जाएगा तो फिर शुद्ध हो जाता है शुद्ध था ही उसकी शुद्धि आरोप राहित्य निर्दोषता सिद्ध हो जाती है प्रामाणिक प्रमाणित हो जाती है ऐसे आत्मा जो है नित्य मुक्त स्वभाव है उसमें बंधन है ही नहीं बद्धता का आरोप है और इस बद्धता के आरोप से मुक्त होने के लिए वृत्यात्मक ज्ञान की जरूरत है तो अतएव का अर्थ है निर्विकार नित्य होने से ही कूटस्थ नित्य होने से ही आत्मा नित्य शुद्ध स्वभाव है नित्य बुद्ध स्वभाव है नित्य मुक्त स्वभाव है इसलिए उसमें हेतु तो नहीं होगा और तो भी नहीं होगा तो अत का अर्थ करते हुए टीकाकार ने कहा निर्विकारित्वात इत्यर्थ और कहते उपाधेय शब्द का अर्थ होता है साध्य प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला तो कहते उपादेय तुम ही साध्य में है उपादेय तुम ही साध्य नतु तो आत्मना कहते जो साध्य वस्तु होगी क्रिया से निष्पन्न होने वाली वस्तु होगी वह उपादेय हो सकती है आत्मा साध्य रूप न होने से प्रयत्न से निष्पन्न न होने से उसे उपादेय नहीं कहा जा सकता साध्य में ही उपादेयत्व होता है आत्मा में उपाधेयत्व नहीं रहेगा क्यों तो कहते हैं नित्य सिद्धत्वाद नित्य सिद्ध रूप है उसे प्रयत्न से निष्पन्न करने की जरूरत नहीं है तो इस प्रकार उपाधेयत्व तो भी आत्मा में नहीं है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने से नित्य सिद्ध होने से यह कहा गया अब तस्मात तो इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार पर प्राप्त आत्मा हेय इत आह इति तो कहें जो भेदवादी हैं उनके अनुसार परमात्मा अलग हैं जीवात्मा अलग हैं तो परमात्मा की जैसे नदी समुद्र भाव को प्राप्त करने के लिए अपने परिचिन रूप को छोड़ती है ना और समुद्र भाव को प्राप्त करती है तो नदियों का जो परिचिन नाम रूपात्मक स्वरूप है वह समुद्र भाव की प्राप्ति के लिए है है ना न्याज्य है उसे छोड़े बिना समुद्र भाव प्राप्त नहीं हो सकता नदियों को ऐसे ये लोग कहते हैं कि पर प्राप्ति अर्थम तो पर यानी परमात्मा और उसकी प्राप्ति के लिए नदी स्थानीय जो आत्मा है वह हे होगा समुद्र स्थानीय परमात्मभाव की प्राप्ति के लिए नदी स्थानीय आत्मा हेय है त्याज्य है इसलिए आत्मा को अहेय कहना ठीक नहीं है वो हे होगा इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भास्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा तस्मात इत्यादि इससे ये बताया जा रहा है कि आत्मा और पर वस्तु कोई दूसरी नहीं है यानी परमात्मा इस आत्मा से अलग नहीं है जिस आत्मा को हम अहेय अनुपादेय बता रहे हैं जिस आत्मा को उपनिषद प्रतिपाद्य बता रहे हैं वह आत्मा ही परमात्मा है वो कोई अलग दूसरी कोई उस आत्मा से पर वस्तु नहीं है वेद आत्मा से अन्य आभ्यंतर व्यापक और सूक्ष्म का निषेध करता है पुरुषान्न परम किंचित साष्टा सा परागति इससे बताया जा रहा है पुरुष यानि आत्मा और उसे उससे पर यानि सूक्ष्म तथा व्यापक कुछ भी नहीं है अव्यक्त से पर तो यानी सूक्ष्म आभ्यंतर और व्यापक पुरुष है अव्यक्त भी पर है यानी अभ्यंतर है सूक्ष्म है व्यापक है महत की अपेक्षा महत भी पर हैं बुद्धि की अपेक्षा बुद्धिरात्मा महान पर और बुद्धि भी पर हैं मन की अपेक्षा मन भी पर हैं अर्थेभ्यस् परम मन के अनुसार अर्थ यानि विषयों की अपेक्षा और अर्थ भी पर है इंद्रियों के अपेक्षा इंद्रिय पराही अर्था लेकिन इन अर्थादि में जो परत्व है वो सापेक्ष परत्व है पूर्व पूर्व की अपेक्षा पर आ, पर है ये अर्थादि इंद्रियों की अपेक्षा पर होने पर भी मन की अपेक्षा अर्थ में अपरत्व ही है अपरत्व यानी बाह्यत्व स्थूलत्व और परिचिनत्व और मन अर्थों की अपेक्षा व्यापक अभ्यंतर सूक्ष्म होने पर भी बुद्धि की अपेक्षा स्थूल बाह्य तथा परिचिन नहीं है बुद्धि मन की अपेक्षा पर यानि आभ्यंतर व्यापक तथा सूक्ष्म होने पर भी महतत्व की अपेक्षा से परिचिन्न है स्थूल है बाह्य हैं वो महतत्व अव्यक्त की अपेक्षा से बाह्य हैं सूक्ष्म हैं स्थूल हैं और परिचिन्न हैं और अव्यक्त मात की अपेक्षा पर होने पर भी पुरुष की अपेक्षा से वो बाह्य ही है स्थूल है और परिचिन्न है अव्यक्त से पुरुष पर है ऐसा पुरुष से पर में दूसरा कोई होता तो पुरुष में सापेक्ष परत्व आता कि कि उसकी अपेक्षा परत्व है करके लेकिन ये कहा कि पुरुषान्न परम किंचित पुरुष को छोड़कर करके यानी आत्मा को छोड़कर के तो दूसरा कोई आभ्यंतर आत्मा से भी आभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक कोई है नहीं आत्मा ही निरति से निरतिशय आभ्यंतर निरति से व्यापक और निरति से सूक्ष्म है निरतिशय से अर्थ निरपेक्ष आत्मा में निरपेक्ष परत्व का अर्थ है निरपेक्ष व्यापकत्व तो है निरपेक्ष अभ्यंतरत्व तो है निरपेक्ष सूक्ष्मत्व तो है वह परत्व की काष्ठा है पराकाष्ठा है अंतिम सीमा है उससे और कोई पर हो ही नहीं सकता इसलिए कहा पुरुषान्न परम किंचित साष्टा सा, सा परागति इसलिए ये जो है पर प्राप्ति के लिए आत्मा हे होगा ये नहीं कह सकते इस दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है कि तस्मात तस्मा पुरुषापरम किंचित साति तंतु औपनिषद इति च विशेषण पुरुष पुरुषस्य उपनिषद सुप्राधान्य न प्रकाश्यमत्व उपपद्य तो पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने के कारण ही उससे पर दूसरा कोई नहीं है और इसलिए जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुष में हे तो सिद्ध हो ऐसा नहीं होगा और तंतु तं तौपनिषद तो पुरुष पृछ्यामी याज्ञवल के जी साकल्य को कह रहे हैं तो तम शब्द का पहले पुरुषा सा काष्ठा सा परागति इसमें काष्ठा शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने सर्वस्य अवधि काष्ठा यानी सप अवधि अवधि यानी चरम सीमा अंतिम सीमा वो है उससे आगे कुछ नहीं है एवं आत्मनो अन्य शेषत्वात ये ती इत्यादि का अलग से अवतरण है इस पर अच्छा तत्श्रुतिम आह एवं से लेकर के यहां तक वेदांत वेदांत एक वेद्यत्म उत्तम ये यहाँ पर ये कह रहे हैं टीकाकार एक प्रकार से चार हेतुओं के द्वारा अभी तक के ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने उपनिषद एक गम्यत्व आत्मा में बताया इसमें चार हेतु बताया कहा से ये सा काष्टा सा परागति यहाँ तक के ग्रंथ से कहा से लेकर के तो वहां से औपनिषद पुरुषस्य पुरुष से अन्य शेषत्वात् था ना छियासी नंबर पृष्ठ पर तुरुष अन्य शेष्वात् ओपनिषद पुरुष से अनन्शेष्वाद यहाँ ये सूत्र वाक्य था इस सूत्र वाक्य का विवरण करते हुए यो असौ उप एव अधिगत यहाँ से शुरू करके साष्ठा सा परा गति यहाँ तक के वाक्य से तस्मात्षान्न परम किंचित साठा सा परागति यहाँ तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ने आत्मा में वेदांत एक वेद्यत्तु बताया बतायानी वेदों के ज्ञान कांड से आत्मा प्रतिपाद्यमान है ये बता तो वेदा, वेदों के ज्ञान कांड का तात्पर्य स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में ही निश्चित होने से वेद स्वतंत्र सिद्ध वस्तु परक भी है ये निश्चित होगा इसके लिए इतने ग्रंथ में भगवान भाष्यकार ने चार हेतु अलग अलग बताए हैं उन चारों हेतुओं को यहाँ पर टीकाकार बता रहे हैं एवं आत्मनो अन्य शेषत्वात यहाँ से एक अन्य शेषत्व एक हेतु बताया दूसरा अबाध्यवात तीसरा अपूर्वत्वात चौथा वेदांतेशु स्फुट भानाच आत्मनो वेदांत एक वेद्यम उत्तम ऐसा अन्वय करणा एवं आत्मनो वेदांत एक वेद्यव उत्तम आत्मा वेदांत एने उपनिषदें वेदों का ज्ञान कांड मात्र उन्हीं से जाना जाएगा ऐसा बताया गया और आत्मा में वेदय वेदांतिक वेद्यव को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से चार हेतु बताएं। ये बताया कि आत्मा अनन्या शेष है यानी किसी का भी शेष नहीं है और अबाध्य है का अर्थ है प्रमाणांतर का विरोध नहीं है उपनिषद गम्यता आत्मा में स्वीकार करने से ये अबाध्यत्व हैं और अपूर्वत्व का अर्थ हैं प्रमाणातर से अज्ञात आत्मा है लौकिक अहम प्रत्यादि का वो विषय नहीं है और वेदांत में उस वेदांत से उसका स्फूट भान होता है स्पष्ट रूप से प्रतिपादन होता है वेदांत का उपक्रम आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से तात्पर्य शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा में ही अवगत होता है स्पष्ट रूप से इन चार हेतुओं से ये निश्चित हुआ कि आत्मा वेदांत एक वेद्य है इसलिए प्रभाकर के द्वारा ये कहना कि समस्त वेद कार्य परक ही हैं यह अनुचित है ये निश्चित होगा अब तंतनिषदम इत्यादि पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा